वह हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था उसका बलवान पुत्र महाशनी के नाम से विख्यात था वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जय था उसकी स्त्री का नाम पराजिता था एक बार महापराक्रमी महाशनी ने युद्ध के मोहाने पर इरावत सहित इंद्र को परास्त किया और उन्हें ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनी ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने महाशनी को अपनी कन्या ब्याह दी इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र को दे सकते हैं क्योंकि वे के हंता हैं मंत्र दृष्टा भी वे हैं अतः वे दूसरों को भी इंद्र बना देंगे ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया भगवान विष्णु ने कहा महा दैत्य महा शनि मेरे लिए अवध्य है यूं कहकर वे महा शनि के ससुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभव का समाचार बतलाते हुए बोले तुम्हें ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आएं भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए दैत्य ने विनयपूर्वक अपने ससुर से वहां पधारने का कारण पूछा वरुण ने कहा महाबाहु कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है वे देवताओं के राजा हैं उन्हें लौटा दो यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वह सतपुरुषों के लिए महान कारण होता है बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महासनी ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया और उनसे यह बात कही इंद्र आज से तुम शिष्य हुए और मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर शयंग भृद् का ऐसा बर्ताव करना नहीं तो फिर तुम्हें बाद कर रसातल के कारागृह में डाल दूंगा इस प्रकार इंद्र को फटकारकर उसने बारंबार हंसते हुए कहा जाओ जाओ वरुण जी का सदा आदर करना इंद्र अपने घर आए वे अपमानपूर्ण लज्जा से काले पड़ गए थे उन्होंने शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा सुमुखी शत्रु ने मुझसे इस तरह कठोर बातें कही और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया इससे मेरे हृदय में आग लग रही है तुम बताओ कैसे अपने हृदय को शीतल इंदराड़ी ने कहा बलशुधन मैं दानहों की उत्पत्ति पराजाय माया वर्दान तथा मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनी को तपसच्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है तपसच्या से कुछ भी असाथ दे नहीं है यग्य कर्म से कोई बात असम्भव नहीं है जगन भगवान विष्णु तथा विश््वनाथ श्यू की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध हो सके। प्राणनाथ मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं प्रभु भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं उसमें भी जो तीर्थ भूमि हो वहीं आप चलें उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्रियां पतिव्रता हैं वे ही सब कुछ जानती हैं उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है पृथ्वी पर सबसे सार्वभौम स्थान है दंडक वन वहां जगत जननी गंगा बहती हैं वही चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर श्री विष्णु अथवा शिव की आराधना करें दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री तथा श्री विष्णु अथवा गंगा के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है अतः होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप इनको संतुष्ट करें मेरे साथ रहकर भक्ति स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा इनकी आराधना करें तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुष को एक गुना फल देता है उसके विधि विधान और तत्व को अच्छी प्रकार जानकर करने से 100 गुना फल मिलता है और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से वही कर्म अनंत फल देने वाला होता है गृहस्थ पुरुष के सब कार्यों में यहां पत्नी ही सहायता करने वाली है उसके सहयोग बिना छोटे से छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते नाथ पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल कुरुष्को प्राप्त होता है सुना जाता है दंडका रंड में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती हैं वे समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाली हैं अतः मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे अच्छा ऐसा ही करूंगा यूं कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी सजी को साथ ले इंद्र जगत जननी गौतमी के तट पर गए दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने देवाधिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया पहले गंगा में स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान शिव की शरण होकर उनका स्तवन आरंभ किया इंद्र बोले जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं किंतु उसमें आसक्त नहीं होते जो एक स्वतंत्र तथा अद्वैत चिदानंद स्वरूप हैं वे पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्व को ठीक-ठीक नहीं जानते वे संपूर्ण अधिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वती पति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हों जब पाप दरिद्रता लोभ याचना मोह और विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रकट हुए उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी पार्वती से बोले लोकेश्वरी यह संपूर्ण जगत नष्ट होना चाहता है तुम इसकी रक्षा करो लोक माता उमा तुम सबको शरण देने वाली उत्तम ऐश्वर्य से युक्त परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो वरदायिनी तुम्हारी जय हो तुम भोग समाधि परम मुक्ति स्वाहा स्वधा स्वस्ति अनादि सिद्धि वाणी बुद्धि तथा अजर अमर हो मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप से तुम रक्षा करती हो तुमने ही प्रकृति रूप से इस विचित्र त्रिलोकी की सृष्टि की है शंकर जी के यूं कहने पर उनकी प्राणवल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेमालाभ करने लगी और थककर भगवान के आधे शरीर में लग गई और अपने हाथ की उंगलियों से पसीने का जल पोंछकर फेका उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुईं फिर दान उत्तम वृष्टि सत्व सरोवर धान्य पुस्प फल, शस्त्र, शास्त्र, ग्रिहोप योगी अस्त्र, तीर्थ, वन, तथा चराचर जगत का आबिरभाव हुआ, देवी, यह सब पाप रहित स्रिष्ट थी, भगवती उमा, तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचूर सुख की व्रद्धी हुई,